और फिर वो मर जाती है यदल्पम तनमर्त्यम ये जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं दुनिया की ये मर जाते हैं नाल पे सुखमस्ते छोटी वस्तु में सुख नहीं है भूमा वही सुखम अनंत ही सुख है फिर विदित्वा अति मृत्युम एति नान्य पंथा विद्यते यनाय जो परमात्मा को जान लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है ज्ञातवा ज्ञावादेव मुच्यते हि परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो सारे बंधन कट जाए बंधन ही तो है संसार में देखो मोह का बंधन लिए लिए फिरते हैं नहीं तो किसी के साथ कोई रस्सी थोड़ी बंधी है मोह एवं महान रज्जू हो लोभ के बस इधर उधर लोभ के बंधन से फिरते हैं ये कमाल लें ये कमाल लें ये कमाल लें ये कोई कमाई साथ ले जाती है काम के चक्कर में फिरते हैं कई लोगों को ऐसी दुश्मनी होती है किसी से क्रोध आता है कि अब हम इस दुश्मन से बदला लिए बिना रह नहीं सकते जिंदा नहीं रहेंगे और बदला लिए बिना मर भी नहीं सकते ऐसा भी होता है तो ये शत्रु से बंधन क्यों है क्रोध के कारण स्त्री पुरुष का बंधन क्यों है काम के कारण धन और पुरुष का बंधन क्यों है लोभ के कारण परिवार और मनुष्य का बंधन क्यों है मोह के कारण और आदमी दिवस होके घसीटा घसीटा फिर रहा है नाम तो होगा निरंजन लाल लेकिन असल में वो घसीटा ही है क्योंकि एक दूसरे के पीछे घसीटे घसीटे फिर रहे हैं और इसको सिद्ध मान लेते हैं सिद्ध हाँ कहिए तो अब है ही है भाई इसको क्या करेंगे इसको कैसे काट सकते हैं किसी से घृणा होती है ये बंधन है बोला अपनी मान्यताओं को दूसरे के सिर पर लाते हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलता है तो उससे घृणा हो जाती है चरित्र संबंधी देखो धारणा है पारसियों की अलग ईसाइयों की अलग मुसलमानों की अलग और देश विदेश की अलग जाति जाति की अलग भारत वर्ष में कोई डेढ़ सौ प्रकार से विवाह करने की प्रथा है आदिवासियों में अलग है गुणों में अलग है ये नहीं प्रांत प्रांत की अलग अलग नहीं है जाति जाति की अलग अलग नहीं है एक जाति के ही कई फिरके हैं कहारों में अलग ढंग है भरों में अलग ढंग है बिंदो में अलग ढंग है अहीरों में अलग ढंग है अब वो अपनी रीति नीति को तो बहुत प्यारी और श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को बुरे मानते हैं तो किसी से घृणा होती है किसी पर शंका होती है किसी से शर्म आती है किसी से डर लगता है ये सब क्या है ये ये सब फंदे हैं पाश हैं पाश जिन्होंने मनुष्य को बांध रखा है कुल है शील है जाति है तो आ, ये प्रांत है राष्ट्र है बंधन ही तो है ना प्रांत है राष्ट्र है पार्टी है ये क्या है बोले देखो तुम हमारी पार्टी के हो उधर मत देखना तो बध गए कि नहीं पार्टी में बंध गए कि नहीं दल के दल दल में फस गए ये सब बंधन है बंधन तो ये सब के सब मनुष्य के स्वातंत्र में बाधक है अपना एक दल मान लिया एक पार्टी मान ली अपनी जाति अपना संप्रदाय अपना प्रांत अपना राष्ट्र जो शास्त्रीय संस्कार से जो प्राप्त था बंधन की मुक्ति के लिए उसको तो छोड़ दिया ये वर्ण है ये आश्रम है ये तो संस्कार से प्राप्त संस्कार के रूप में प्राप्त था कि इन इन घेरों के द्वारा इन मर्यादाओं के द्वारा मर्यादा से परे होना मर्यादा से परे होने के लिए जो अध्यारोपित संस्कार थे अपवाद करने के लिए तो वो पद्धति तो छोड़ दी और अकलमंदी से सच सर सच, सच समझ करके सत्य सत्य समझ करके और विशेषताओं को ग्रहण कर लिया तो इसके चक्कर में मनुष्य फंस रहा है ज्ञातवा देवम सर्व सर्वपाशा पहाने परमात्मा को जान लो तो तुम्हारे सारे फंदे कट जाएंगे ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्व का है परमात्मा के ज्ञान से सारे फंदे कट जाते हैं मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता है तो, मतवा देवम हर्ष श्रोतऊ जहाती परमात्मा को जान ले तो मनुष्य हर्ष और शोक से छूट जाए आज मनुष्य की क्या दशा है, है? शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडता की भारत सावित्री महाभारत की गायत्री चार श्लोक हैं जो भारत सावित्री बोलते हैं दिन भर में हजार बार तो रोते हैं शोक होता है अरे वो छूट गया रे वो बिछुड़ गया रे ये बिगड़ गया रे ये जल गया रे ये मर गया रे हजार बार तो रोते हैं शोक स्थान भयस्थान स्वता सताने चल और सैकड़ों बार डरते हैं रोज रोज कौन लोग का मूढ़ोक लो? यही मूढ़ता का लक्षण है हजारों बार दिन भर में डरते हैं हजारों बार रोते हैं है? और सौ सौ धटके खाए तमाते घुस के देखें तो ये कोई जिंदगी है इसमें से ऊपर उठने की इच्छा होनी चाहिए इसमें से हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी एक महात्मा थे दरक्त उनके मन में एक दिन गुड़ खाने की इच्छा हुई गुड़ खाए अच्छा गुड़ खाने की इच्छा हुई गांव में जहां कोल्हू चलता था गुड़ बनता था वहां गए बोले कि भाई रे हमको गुड़ चाहिए तो गांव का किसान बोला कि बाबा तो गुड़ कहीं मुफत में मिलता है देखो सारी सारे वर्ष हमको परिश्रम करना पड़ता है खेत दूतना पड़ता है सिंचना पड़ता है गन्ना बोना पड़ता है गुड़ाई करनी पड़ती है काटना पड़ता है पैरना पड़ता है पकाना पड़ता है तुम तो मुफ्त ही में गुड़ खाओगे तो बाबा जी ने कहा भाई कोई काम बता दे कर देंगे बोले अच्छा, कोल्हू आ गन्ना की पेराई हो रही थी हो रही थी तो बाबा जी कोल्हू हाँकने लगे अब दिन भर कोल्हू हाँकने पर उनको एक पैसा मिला ये नया नहीं हो पुराना समझ इसमें साधुओं का तो बड़ा भारी घाटी भिक्षा मांगने वालों का तो बड़ा भारी घाटा हुआ है जो लोग पहले पुराना एक पैसा देते थे ना भिक्षा में अब वो नया एक पैसा देने लगे हैं तो भिखारियों की तो बड़ी हानि हो गई तो एक पैसा मिला उन्होंने कहा अच्छा था ये एक पैसे का गुड़ दे दे एक पैसे का गुड़ दिया तो बाबा जी गुड़ लेके गए और बैठ गए आसन बांध के हाथ में गुड़ ले लिया उन्हें क्यों बेटा गुड़ खाएगा दिन भर कोलू कुल्लू ना पड़ेगा अगर गुड़ खाना चाहोगे तो है न तो ले आते हाथ में उठा के मुंह तक ले आते और फिर कहते ऐसा अभी चेहरों तोड़ते है ना? अब रात भर आसन पर बैठे रहे और मन को गुड़ गुड़ को दिखाते रहे और खाया नहीं सवेरे उठ के कुएं में फेंक दिया गुड़ तो ये वासना जो है ना ये वासना बड़ा कष्ट देती है ये तो आदमी उसी में रच पच गया है रच पच गया है इसलिए उसको उसको नहीं मालूम पड़ता ये साधुओं में ऐसी रिवाज है अभी वेदाम की बात आप <laughs> कि जब आम की फसल आती है तब तो वो होशियारपुर चले जाते हैं वहां आम के बहुत बगीचे हैं और बढ़िया बढ़िया और खूब खूब खाने को मिलता है और जब लीची की फसल आती है तब तो मुजफ्फरपुर जाते हैं बिहार में <laughs> तो एक साधु एक बार उनके मन में आया कि हम मुजफ्फरपुर चल के बिहार में भागलपुर मुजफ्फरपुर रहा लीची खाएंगे और रवाना हुए देहरादून से गंगा किनारे किनारे जो चले तो एक जगह देखा एक साधु पड़ा हुआ है गंगा जी ने आधा गंगा जी ने आधा बाहर मक्खी भिन्न भिना रहे हैं तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसे क्यों पड़े हुए हो उठो है ना जरे मक्खियों को उड़ा जो तो अपने चेहरे पर से तो बोले कि देखो हमारे तो बाहर बाहर इस शाम पर मक्खी बैठती है और उड़ जाती है हमको तकलीफ नहीं होती है और तुम्हारे भीतर तो एक ऐसी मक्खी काटने वाली है जो देहरादून से मुजफ्फरपुर ले जाती है।, है तो ये जो मन में जो वासनाएं हैं ना है? मन में ये जो वासनाएं हैं ये बड़ी बड़ी मक्खी हैं। जब मनुष्य को ये मालूम पड़े कि हम ये खाए बिना नहीं रह सकते इनसे मिले बिना नहीं रह सकते ये किए बिना नहीं रह सकते तो वो मनुष्य अपने को स्वतंत्र भले मानता हो कि हमको तो 20 वर्ष पहले स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है पहले के तो सब परतंत्र रहा करते थे अब 20 बरस से हम स्वतंत्र रहते हैं तो भले ही अपने को मालूम पड़ता हो कि हम स्वतंत्र हैं लेकिन जब तुम अमूक काम किए बिना नहीं रह सकते तो स्वतंत्र काहे हो, परतंत्र हो जब अमूक चीज भोगे बिना नहीं रह सकते हो तो स्वतंत्र क्यों हो परतंत्र हो जब अमुक से मिले बिना नहीं रह सकते तो स्वतंत्रता क्या है परतंत्रता है तो इस चमड़ी के कारण महाराज ये चाम की पुड़िया में रखा हुआ जो हड्डी मांस चाम निष्ठा मुस् है इसमें मैं करके ये मनुष्य इतना पराधीन हो गया है इतना दुखी हो गया है जिसकी कोई हद नहीं छोटी छोटी चीज के लिए छोटी छोटी चीज के लिए जिसके बिना अपना कोई नुकसान नहीं है कोई हानि नहीं है जिसके बिना हमारे जिंदा रहने में कोई बाधा नहीं पड़ सकते उन चीजों के लिए मनुष्य अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्पर्य बताता है तो इस फंदे से छूटने के लिए ये जरूरी है कि हम अनंत को जाने हम ब्रह्म को जाने हम सत्य को पहचाने ये सत्य नहीं है जिसमें साधारण मनुष्य उलझा हुआ है ये इंद्रियों का ये इंद्रियों का सत्य जो है जिसको हमारी इंद्रियां बताती हैं कि ये सच्चा है ये तो वासना का खेल है अन्यद, अन्यदेव तद विदिता अथो अविदितात अभी उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानो जो आदित्य वर्णम तमस परस्ताप जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है और इस अज्ञानांधकार से परे है सत्य के जिज्ञासु बनो अपनी ईमानदारी को नष्ट मत होने दो जो चीज तुम्हारी दृष्टि में बुरी है उसको स्वीकार क्यों करते हो प्रश्न यह है कि उस अनंत ब्रह्म को कैसे यथा यथाएत अनुशिष्यात भाई हमको तो पता ही नहीं लगता क्योंकि आंख से दिखता नहीं कान से सुनाई नहीं पड़ता और मन के सामने आता नहीं बुद्धि का विषय होता नहीं तो उसको कैसे समझा समझाना सचमुच ये संशय का जो पाप है वो मनुष्य को बहुत दुख देता है संशय का पाप हो जिज्ञासा दूसरी वस्तु तो होती है और संशय दूसरी वस्तु तो होती है जिज्ञासा तो एक लक्ष्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है और संशय तो दुविधा है उभय कोट्यवगाही ज्ञान का नाम संशय है संशय में और जिज्ञासा में बड़ा फर्क है संशय आत्मा विनश्यते जिसके मन में शंका है उसका तो नाश हो जाएगा और तद विजिज्ञासव तद ब्रह्म ब्रह्म की जिज्ञासा करो ये बात वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जिज्ञासा करो जानने की इच्छा करो संशय करो ब्रह्म में ये नहीं कहते हैं, हैं? जिज्ञासा करो और भगवान कहते हैं संशय आत्मा भी नश्य थे जो संशय करेगा उसका बिना आश होगा तो संशय में और जिज्ञासा में अंतर होता है नारायण जो बात अपने आप समझ में आने की नहीं होती है उसके लिए आप दुनिया में क्या तरीका अपनाते हैं कोई बच्चा हो और उसको घड़ी देखना नहीं आता हो घड़ी आंख के सामने हो तो इसके लिए वो क्या युक्ति अपनावेगा पूछ लेगा कि पिताजी इस समय घड़ी में कितने बजे हैं न कोई मशीन देखता है उसको चलाना नहीं आता है उसके पुर्जे समझ में नहीं आते हैं और समझने की कोशिश करके हार जाता है तो उस समय वो जानकार से मिस्त्री से पूछ लेगा कि ये पुर्जे कैसे क्या है चलते तो चलते आप व्यवहार में अपने द्वारा अन समझी वस्तु के लिए अनबूझी पहेली के लिए ये तरकीब आप अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं हम लोग पहले बुझ्वल बूझते थे वो पहेली है ना तो नहीं आती समझ में नहीं आती तो कहते भाई अच्छा तुम बता दो हमको तो नहीं आया तुम बता दो बोले कि नहीं हम तुम्हारी बताई हुई बात नहीं मानेंगे हम तो नई ढूंढ के निकालेंगे तो नई ढूंढ के निकालने में इतनी तकलीफ होगी इतनी तकलीफ होगी तुमको कि सच्चाई तक पहुंचने में सारी जिंदगी गुजर जाए और नहीं पहुंचोगे तो संशय पाप है क्योंकि वो हृदय को कहीं टिकने नहीं देता जीवन को कहीं टिकने नहीं देता पत्नी पति पर शंका करे तो घर में नरक बनेगा कि नहीं हैं? तो और पत्नी पति पति पत्नी पर शंका करे तो घर में नरक हो जाएगा कि नहीं अच्छा तो मालिक नौकर पर शंका करें और नौकर मालिक पर शंका करे तो हर समय डर रहेगा कि नहीं रहेगा तो जब ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि श्रद्धा से शांति मिलती है और संशय से दुख होता है तो इतने सुगम मार्ग को मनुष्य आखिर छोड़ता क्यों है <coughs> तो बोले भाई हमने देख लिया क्या देख लिया ये जो इंद्रियों का विषय है संसार अब देखो इतने भोले भाले लोगों के लिए हम कौन सी बात सुना एक जगह गए हम गांव में व्याख्यान देने तो घंटे भर व्याख्यान दे रामकिंकर के गांव में गए थे वो ये जो रामायणी है ना रामकिंकर जी उनके गांव में गए थे वो तो बिल्कुल है निकालिश गांव ही गांव है तो शुद्ध गांव है शहर की हवा वहां है न खाली गांव है एक घंटे भर व्याख्यान दिया तो वो आकर के एक श्रोता ने जो बड़े अच्छे लगते थे उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप इंद्रिय का विषय मन का विषय बुद्धि का विषय कैसे है, बोलते हैं तो ये विषय माने क्या होता है ये समझ में नहीं आया आपका सारा व्याख्यान तो हमारी समझ में आ गया लेकिन ये विषय शब्द हमारी समझ में नहीं आया तो आप समझो कि जिसको विषय शब्द समझ में नहीं आया उसको और सारा व्याख्यान कैसे समझ में आया होगा एक पंडित जी रामायण की कथा करते थे हो? हाँ तीन महीने तक कथा कही और सुनता रहा आदमी अंत में उसने कहा कि पंडित जी आपने बहुत बढ़िया कथा कही बहुत आनंद आया और सब हमारी समझ में आई बस एक बात समझ में नहीं आई वो आप समझा दो क्या का सीता जी असल में राम की पत्नी थी कि रावण की सारा रामायण सुनने पर भी ये बात समझ में नहीं आई अब पंडित जी ने सिर्फ छौक लिया बोला तो जो कुछ इंद्रियों के सामने आता है जो कुछ मन के सामने आता है जो कुछ बुद्धि के सामने आता है न बौद्ध प्रत्यय जो है तो अथवा साक्षी के सामने जो आता है उसको क्या बोलते हैं विदित तो बोला विदित विदित माने जाना हुआ जो जाना जाए तो विदित तो ब्रह्म को जानने के लिए एक नया तरीका बताते हैं देखो तुम जिस विदित को जानते हो वो ब्रह्म नहीं है और जिस अविदित की कल्पना करते हो वो भी ब्रह्म नहीं है समझाने का तरीका बोले कि इन दोनों चीजों से तो तीसरी चीज कोई हो ही नहीं सकती दोनों से अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता जैसे जागृत स्वप्न तो मालूम पड़ते हैं और सुसुप्ति जो है वो सुसुप्ति में कुछ मालूम नहीं पड़ता जागृत में कुछ मालूम पड़ता है स्वप्न में कुछ मालूम पड़ता है पर सुसुप्ति में कुछ मालूम नहीं पड़ता तो बोले कि ना तुम जागृत स्वप्न हो ना सुसुप्ति हो क्या तब तो हम कुछ है ही नहीं ऐसे मत सोचो तो विदित वो होता है जो ज्ञान का विषय होता है ज्ञान का कर्म होता है वेद्यते इति। ये विद्ध धातु भी कई तरह के है बोलना विद धातु एक का रूप होता ये लाभार्थक है बिंदते एक का अर्थ ज्ञान होता है वो विद ज्ञाने वेदती एक का अर्थ विचारणा होता है विद विचारण विदते एक का अर्थ होता है सत्ता विद्यते तो ये विदिता ऐसे समझो कि जो विचार का विषय होता है जो प्राप्ति का विषय होता है जो ज्ञान का विषय होता है उसको बोलते हैं विदित अच्छा वो परिच्छिन्न है कि नहीं परिच्छन्द माने कटा बिटा अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम ये समझो कि चाहे जिस देश में चाहे जिस काल में और चाहे जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ जाना जाता है क्वचित किंचित कस्य विदित इति सर्वमेव व्याकृतम विदितमेव जो नाम रूप वाली वस्तु है और जो एक से अलग करके दूसरे के रूप में और दूसरे से अलग करके पहले के रूप में जो चीज जाना जाता है उसको बोलते हैं व्याकरण अलगाव करके जानते हैं जब ब्रह्म के बारे में कोई कहता है ना कि हाँ हाँ समझ गएगा कैसा कि ब्रह्म ऐसा है हाँ हाँ ऐसा है माने ऐसा नहीं है ये बात तो उसमें हो गई ना हाँ। जब कहेगा कि ऐसा है तब ऐसा नहीं है ये बात तो हो ही गई और फिर बोला हम ब्रह्म को जान गए तो ये जो तुम्हारे द्वारा जाना हुआ ब्रह्म है ये ब्रह्म नहीं है ये तुम्हारा बच्चा है बोला बेटा है बेटा जो आइडिया तुम्हारे मन में ब्रह्म के बारे में एक बना है उड़ता हुआ था हैं उड़ता हुआ सा एक ख्याल बना है ब्रह्म के बारे में उस उड़ते हुए ख्याल का नाम ब्रह्म नहीं है जो ख्याल सुसुक्ति में नहीं रहता मिट जाता समाधि में जो नहीं रहता मिट जाता प्रलय में जो नहीं रहता मिट जाता है ए, तुम्हारे उस उड़ते हुए ख्याल का नाम ब्रह्म नहीं है आओ ब्रह्म को समझाने की रीति सुपना है संपूर्ण व्याकरण ये व्याकरण शब्द जैसा है ना ऐसे ही व्याकरण शब्द भी है वो विशेष आकृति जो प्राप्त करावे उसका नाम व्याकरण विशिष्ट आकृति जिससे प्राप्त हो उसका नाम व्याकरण और जिसको प्राप्त हो तो व्याकृत जैसे राम रामो रामा ये व्याकरण से शब्द व्याकरण से सिद्ध व्याकृत शब्द है ऐसे प्रकृति से सिद्ध जो व्याकृत है मूल उपादान को लेकर के मूल उपादान को उठाओ मिट्टी को उठाओ तो मिट्टी हुई प्रकृति मान लो कि मिट्टी प्रकृति है तो उससे घड़ा बना दिया तो विशेष आकृति हुई उससे सकोरा बना दिया ये विशेष आकृति हुई उससे खपरेल बना दिया ये विशेष आकृति हुई उसकी गोली बना दी मिट्टी की गोली बना दी ये विशेष आकृति हुई तो अलग अलग अलग जो सारी आकृतियां मालूम पड़ती हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उन सब का नाम है व्याकृत विदित और ज किंचित अज्ञातम उपादाय जिस किसी अज्ञात द्रव्य का उपादान करके उपादान करके लेके उठा के ये बनाते हैं जिस वस्तु को उठा के उसको बोलते हैं अविदित ऐसा समझो कि दुनिया में जितनी चीजें हैं वो कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी की इंद्रिय से विदित हो जाती हैं इसलिए वो सब व्याकृत हैं और जो कभी कहीं किसी के इंद्रिय का विषय नहीं होती वो जो मूल वस्तु होती है उपादान उपादान कारण वेदांत में उसको अविद्या बोलते हैं उस अविद्या को अविदित बोलते हैं अविदित तो परमात्मा की पहचान उन्हें जो न कभी जाना गया और ना जानी जाने वाली वस्तुओं का कारण उपादान ही हुआ हैं? वो वस्तु समझो एक साथ तीन आदमी जा रहे हैं। तो एक ने पूछा कि भाई इसमें राम कौन है तो दूसरे बताने वाले ने ये नहीं कहा कि राम कौन है ऐसे कहा कि देखो वो दाहिने जा रहा सो मोहन है और बाएं जा रहा सो है, हैं? तो पता तो लग गया ना कि राम कौन है राम कौन है तो ये कहते हैं कि जो जाना जाता है सो भी परमात्मा नहीं है और जो नहीं जाना जाता तो भी परमात्मा नहीं है दोनों और काट दिया ना बोले कि तब तो कोई तीसरी चीज ही नहीं है बस चीज तो दो ही तरह की हो सकती है या जानी हुई या अनजानी हुई तो बोले नहीं है एक ऐसी वस्तु है जो जानी हुई को भी प्रकाशित करती है और ना जानी हुई को भी बोले बाबा शायद कभी वो भी मर जाती हो क नहीं वो मरने को भी जानती है अच्छा शायद वो कहीं ना हो कि कहीं न होने को भी वो जानती है अच्छा शायद कुछ ना हो बोले कुछ ना होने को भी वो जानती है ऐसी वस्तु है कहां ऐसी है ज्ञान विदित और अविदित से निरी कार्य और कारण से न्यारी विद्या और अविद्या से न्यारी दुख और सुख से न्यारी क्योंकि जो अल्प है वो तो मरने वाला है दुख देखो आपका एक बाल कभी टूट के गिर जाए तो आप रोते कहां हैं कैसे अरे वो तो टूट के गिरने वाला था जब कंघी चलती है तो कितने बाल टूट जाते हैं देखो कभी पांव का नाखून टूट जाए तो आप कहते हैं ना कि वो तो टूटने वाला था कि कांच का बर्तन टूट जाए तो कहते हैं कि भाई कांच तो टूटने वाला होता ही है ये तो सहज स्वभाव है ऐसे ये दुनिया में जो मर जाते हैं ना, वो मरना जैसे कांच के गिलास का टूटना है तो न कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है वो ऐसे संसार में किसी चीज का नष्ट हो जाना मर जाना यह आश्चर्य की वस्तु नहीं है ये तो सहज स्वभाव है तो बोले फिर उस मुर्दे को जब तुम अब मर जाने के बाद भी अपने उस मुर्दे को अपने मन में रखते हो क्या कल एक आदमी हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ कि स्वामी जी आप ऐसी बात कहते हो नीसी बात कहते हो जो मर गया सो तो मुर्दा और मुर्दा अगर दिल में रहेगा तो श्मशान रहेगा हाँ वहां सियार रहेंगे गीदा रहेंगे गीदा वहां कुत्ते रहेंगे वहां भूत प्रेत रहेंगे वहां कौवे रहेंगे वहां गंदगी रहेगी निकाल फेंको गंदी चीज को अपने दिल में मत रहने दो ये स्वयं प्रकाश परमात्मा का निवास स्थान है अपनी वृत्ति में अपनी वृत्ति में क्यों मुर्दे को रखते हो सान मत बना बोले पत्थर रखेंगे तो क्या रखता है कहीं राम, मोती सोना चादी इसको अपने कलेजे में रखेंगे तो अरे जड़ हो जाएगा जा अपने अपने दिल में जड़ को क्यों रखते हो अपने दिल में हम किसको रखते हैं बोले कुछ नहीं मालूम पड़ता बोले बाबा ये अंधकार पालने लायक नहीं है हमारे दिल में क्या हमारा हम बैठते हैं आंख बंद करके तो बस हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता और खुश होते हैं कि समाधि लग गई तो खुश होते हैं और क्या हमको समाधि लग गई क्योंकि कुछ मालूम नहीं पड़ता ये हम बात तो हंस के आपको बोल रहे हैं है ना लेकिन मैं हसी की बात नहीं कर रहा हूं ये बड़ी गंभीर वेदांत की चर्चा है मुर्दा पालोगे तो दुख होगा अंधकार रहेगा अज्ञान अज्ञान अंधकार दुख और मृत्यु ये तीनों एक साथ रहते हैं इनको आज तक कोई भी अलग अलग नहीं कर सका है जहां अज्ञान है वही मृत्यु है और वही दुख है माने मृत्यु और दुख दोनों अज्ञान से ही सिद्ध हैं साधो तुम मरते नहीं पलटू तुम मरते नहीं साधो करो विचार तो जब तुमको मौत लगती है मौत तब लगती है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो दुख तब लगता है जब तुम अपने आप को भूल जाते हो ये केवल अज्ञान दशा में ही दुख होता है तैयारी रखो एक दिन साफ छोड़ना है ऐसा क्या है ये शरीर भी तो छूट जाना है और शरीर तो बेचारा सौ पचास बरस रहता हुआ भी दिखता है ये मन जो है ये तो क्षण क्षण में छूटता है मन जो है ये लोग मन को ये जितने संसार में दुखी हैं, वो ये समझने के कारण ही है कि हमने अपना मन पकड़ रखा है एक जगह हमने बांध दिया है अपने मन को तो वही दुखी हैं। तिब्बत में तिब्बत में नहीं हो जापान में एक संत रहते थे महाराज तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज ध्यान क्या करें तो बोले कि कहीं मन लगने न पा रहे बस ये ध्यान कर ताज है ये देख ंद्रिियां सर्वाणी सर्व ब्रह्म उपनिषद महं ब्रह्म निराकु मा ब्रह्म निराको अराकणस्तु सदात्मनोपनिष्धर्मा तो शांति ोत्र मनसो मनो यद वाचो हवा सौ प्राणसुष्श अतिरा प्री लोका दंडता काोत्र का मन है वाणी हीणी है प्राण का प्राण है नेत्र का नेत्र है धीर पुरुष उसका अपवाद करके अतिमुच्य उसका तादाद में छोड़ करके और इस दृश्य लोक से मुक्त हो जाते हैं और अमृत हो जाते तो अब ये बात कोई नहीं कि मन को भेजने वाला कौन है प्राण को भेजने वाला कौन है वाणी को भेजने वाला कौन है नेत्र और श्रोत्र को भेजने वाला कौन है कहते हैं कि जैसे उत्तर देखना चाहिए ना वैसे उत्तर नहीं दिया हुआ है सीधे नाम ले लेना चाहिए कभी तो अमुक देवता बैठा हुआ है और वो भेज देता है ऐसे भी नहीं कहा कि जैसे हाथ में बसीला लेके और कोई लकड़ी को छीलता है या दराती लेके दाती लेके काटता है अन्न को ऐसे जो आंख से देखने वाला है सो ऐसे भी नहीं कहा जो कान से सुनने वाला है सो ऐसे भी नहीं कहा क्योंकि यहां एक उपनिषद है ना तो एक विशिष्ट बात बतानी है आप देखो जिसकी आंख नहीं होती है ऐसे शरीर में भी ज्ञान तो देखने में आता है और जैन शास्त्र में तो इसका बड़ा निरूपण है एक इंद्रिय वाले प्राणी दो इंद्रिय वाले प्राणी तीन इंद्रिय वाले प्राणी चार इंद्रिय वाले प्राणी पांच इंद्रिय वाले प्राणी सबके पांच ही इंद्रिय नहीं होती है पशुओं में और देखो उद्भिदों में उद्भिदों में ज्ञान तो होता है चेतना होती है परंतु इंद्रियां तो प्रकट नहीं होती हैं उनकी आंख नहीं होती है के टुए होते हैं उनकी आंख हाँ कहां होती है तो प्राणियों में कई भेद होते हैं एक इंद्रिय वाले दो तो इंद्रिय वाले तीन इंद्रिय वाले परंतु ज्ञान तो पहले से ही मौजूद रहता है ये आजकल सारी सृष्टि में जो लोग जड़ से चेतन का विकास मानते हैं वो बिल्कुल उल्टा समझते हैं पहले इंद्रिय बनती है तब ज्ञान आता है बिल्कुल ये सिद्धांत ही गलत है तो आओ एक इस बात का विचार करें कि किसी प्राणी के आंख होती है और किसी के नहीं होती है पर ज्ञान तो उसमें होता है एक बात दूसरे मनुष्य में भी कोई आंख वाला होता है कोई जन्मानदयी होता है तो उसके भी ज्ञान होता है ये किसी की आंख कौड़ी की तरह होती है और किसी की आंख कमल के पत्ते की तरह होती है तो आंख के कमल दल के समान नेत्र होना ने? और केकराक्ष होना का आलोचना वर्णन किया है कि धूर्त आदमी की आंख कैसी होती है <laughs> काट की करलोचना उसका वर्णन किया <laughs> एक आकृति विज्ञान भी तो होता है ना आकृति विज्ञान शकल देख करके मन को समझने की कोशिश इसको आकृति जैसे हस्तरे का देख के भाग्य पढ़ते हैं वैसे शकल देख के भी भाग्य पढ़ा जाता है तो इससे क्या होगा ये तो मटर की तरह किसी किसी की आंख देखो आंखों की शक्ल तो अलग होती है पर रूप सब देखते हैं धौरा भी रूप देखता है और बिल्ली भी रूप देखती है हरिण भी रूप देखता है मनुष्य भी रूप देखता है पर आंखें तो सबकी अलग अलग ढंग से बनी होती हैं। किसी की मंदी होती है किसी की तीक्ष्ण होती है किसी के होती नहीं है परंतु ज्ञान तो होता है तो इसका मतलब यह है कि आंख की बनावट का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है किसी का कान दूर तक सुन लेता है और किसी का कान मंदा सुनता है कोई बहरा होता है परंतु ज्ञान तो सबको होता है इसी प्रकार किसी की नासिका में गंध मालूम पड़ता है किसी के नहीं मालूम पड़ता है कोई नाक वाले प्राणी होते हैं कोई नहीं होते हैं परंतु ज्ञान तो सब में होता है तो आत्मा नाक के द्वारा सूंघने वाला है आंख के द्वारा देखने वाला है कान के द्वारा सुनने वाला है ये बात कहना अभीष्ट नहीं